श्री राम कृष्ण भक्त मालिका स्वामी योगानंद इतने पर से ही दोनों के मनोगत भाव तथा पारस्परिक प्रेम का यथार्थ परिचय नहीं हुआ स्वामी योगानंद सचमुच ही स्वामी विवेकानंद द्वारा प्रचारित धर्म के विरोधी नहीं थे यदि विरोधी होते तो वे राम कृष्ण मिशन की स्थापना होने पर उसके प्रथम उपाध्यक्ष क्यों बनते तथा मिशन के बहुत से अधिवेशनों का सभापतित्व करते हुए स्वामी जी द्वारा प्रवर्तित कार्य में सहायक क्यों होते साथ ही स्वामी जी के ठाकुर के प्रति प्रगाढ़ भक्ति विश्वास के बारे में भी वास्तव में उनके मन में कोई संदेह न था इसीलिए उपरोक्त पहले दिन के विवाद के बाद ही उन्होंने वहां उपस्थित एक व्यक्ति से कहा था आहा नरेन के विश्वास की बात सुनें कहता है ठाकुर के कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद तैयार हो सकते हैं कैसी गुरु भक्ति है उस भक्ति का सौवा भाग भी यदि हम लोगों में होता तो धन्य हो जाते उन्होंने और भी कहा था नरेन नर ऋषि का अवतार है नरेन में ऋषियों का वेद ज्ञान आचार्य शंकर का त्याग बुद्ध का हृदय और सुखदेव का माया राहित्य एवं ब्रह्म ज्ञान की पूर्ण अभिव्यक्ति एक ही साथ विद्यमान है स्वामी जी जानते थे कि ये सारी घटनाएं बहुत ही ऊपर ऊपर की है उनकी विचारधाराओं में भेद होने के उपरांत भी ठाकुर ने अपना कार्य संपन्न करने के लिए उन्हें प्रीति के जिस धागे में पिरोया है उसे इन घटनाओं से कोई क्षति नहीं पहुंच सकती व्यवहार में भी हम देखते हैं कि योगानंद को रामकृष्ण मिशन का उपाध्यक्ष मात्र बनाकर वे संतुष्ट नहीं हुए वरन वे कई मामलों में उन्हीं की विचार बुद्धि पर पूर्णतया निर्भर रहते थे मठ के लिए चुने गए भूखंड को खरीदने के पूर्व स्वामी जी ने उस पर अंतिम निर्णय लेने के लिए योगानंद को ही उसे देखने भेजा था उस समय उनके साथ नाव में और भी कुछ भक्त गए थे जमीन देखकर सभी लोग खूब संतुष्ट हुए और बहुत कुछ कहते रहे एक भक्त ने कहा यहाँ दो तालाब है इनमें जो कमल खिलेंगे उनसे ठाकुर की पूजा होगी योगानंद किसी भी वार्तालाप में भाग न लेकर घूमते हुए जमीन देखते रहे उस समय उनके चेहरे पर संतोष तथा दिव्य भाव प्रकट हुआ और भूमि के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा सुंदर जमीन है मठ लौटकर उन्होंने स्वामी जी को बताया जमीन विस्तृत और सुंदर है तुम एक बार देख परंतु स्वामी जी ने उन्हीं की बात पर निर्णय ले लिया स्वयं देखने नहीं गए अठारह ईस्वी में स्वामी जी के अमेरिका से लौटने पर योगानंद ने ही अग्रणी होकर उनके स्वागत की व्यवस्था की थी इसके पूर्व भी स्वामी जी के अमेरिका प्रवास काल में कलकत्ते के नागरिकों ने टाउन हॉल में जब उनकी सफलता के लिए अभिनंदन समारोह किया था तब उन्होंने ही स्वामी अभेदानंद को सांस लेकर सारा आयोजन किया था इनकी पारस्परिक प्रेति के और भी उदाहरण उपलब्ध हैं योगानंद का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था अतः अमेरिका से स्वामी जी बुद्धा उनका समाचार पूछ पूछा करते थे और उनके बीमार रहने पर दुख एवं चिंता प्रकट किया करते थे भारत लौटने के बाद अठारह ईस्वी मई में जब स्वामी जी अल्मोड़ा गए तो योगानंद को सांस ले गए और 20 मई को स्वामी ब्रह्मानंद को लिख भेजा योगेन कुशल है परंतु योगानंद को अल्मोड़ा सहन न हुआ और वे वहाँ दो ही महीने रहकर 9 जुलाई को निकल पड़े स्वामी जी ने दुख प्रकट करते हुए लिखा योगेन भाई के लिए मैंने बहुत प्रयास किया परंतु थोड़ा आराम होते ही वह देश लौट गया कलकत्ता लौट वे शीघ्र ही पुनः बीमार पड़ गए बढ़ता जा रहा है। समाचार पाकर स्वामी जी ने पत्र में निर्देश दिया योगेंद्र की चिकित्सा में कोई ढिलाई न हो मूल तोड़कर भी पैसे खर्च करना योगानंद ने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष भग्न स्वास्थ्य लेकर ही बिताए थे पेट का रोग होने के कारण झोल भात लेते थे शारीरिक परिश्रम करने की क्षमता उनमें बिल्कुल नहीं थी पर इसके बावजूद ठाकुर के कार्य में उनका अधम्य उत्साह और उद्यम देखते ही बनता था अठारह सौ ईस्वी में उन्हीं के प्रेरणा उद्यम एवं उद्योग से दक्षिणेश्वर में बड़ी धूमधाम के साथ ठाकुर का जन्मोत्सव मनाया गया तत्पश्चात अठारह सौ संतानवे ईस्वी तक प्रतिवर्ष वे वहां पर उत्सव का आयोजन करते रहे उन दिनों वे अधिकांश बलराम मंदिर में रहा करते और उत्तरी कलकत्ता के अनेक लोगों के साथ उनका घनिष्ठ संपर्क था उनके आकर्षण से अहिरी टोला के अनेक स्वयंसेवक उत्सव में भाग लेकर सारे कार्य सुसम्पन्न करते थे अठारह सौ ईस्वी में दक्षिणेश्वर मंदिर के व्यवस्थापकों के साथ किसी विषय पर मतभेद हो जाने के कारण उस वर्ष वहां पर उत्सव करना संभव न हो सका परंतु योगानंद पीछे हटने वाले नहीं थे उन्होंने बेलूर के ही दो परिवार के मंदिर में विराट उत्सव कराया अस्वस्थता के कारण वे स्वयं इस उत्सव में भाग न ले सके यही उनके लिए अंतिम उत्सव था क्योंकि आगामी उत्सव के पूर्व ही अग्रहण मास में उनकी माताजी के बीस दो नंबर बोझपाड़ा लेन के आवास में अंतिम रोग से यह ग्रहण की